रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवा सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार सचियों कहानियों का कारवा कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सीमा आजाद की कहानी घर वापसी यह कहानी अंतर और अंतर धार्मिक विवाहों की पृष्ठभूमि पर आधारित है और कुछ सालों पहले साहित्यिक पत्रिका बया में प्रकाशित हो चुकी है फिलहाल इसे हमने लिया है उनकी फेसबुक वॉल से तो सुनिए ये कहानी घर वापसी उस दिन भी ऐसी ही बारिश हो रही थी जब सुधा को रमेश ने अपनी स्कूटर से घर छोड़ा था घर पहुंचने के थोड़ा पहले ही वो स्कूटर से उतर गई थी ताकि घर वालों और पास पड़ोसियों की नजर उन पर न पड़ सके उस दिन दोनों के बीच पहली बार प्यार का बीज बन पाता। देर तक होती मूसलाधार बारिश के कारण सुधा अपने टाइप इंस्टीट्यूट से घर जा ही नहीं पा रही थी कोई रिक्शा भी आसपास नहीं दिख रहा था सुधा बार बार परेशान होकर कभी घड़ी देखती, तो कभी बारिश की न टूटने वाली लड़ी ऐसे मुश्किल समय में रमेश ने उसे अपनी स्कूटर पर घर छोड़ने का प्रस्ताव रखा था उसी दिन से उसके बंधे बंधाए ठहरे से जीवन में उथल पुथल शुरू हुई थी आज 25 साल पहले वाली इस बारिश और आज की बारिश में उसे काफी समानता नजर आ रही है सुधा ने खिड़की को पूरा खोल दिया है और बारिश की बूंदों में अंदर तक भीगने लगी है मीकू इस वक्त घर पर होती तो यह संभव नहीं था वो लपक कराती और जल्दी से खिड़की बंद कर देती कि कहीं बौछार से उसकी किताबें न खराब हो जाए आज मीकू के कॉलेज जाने के बाद वो उसके कमरे में ही आकर बैठ गई मीकू ने आज उसे एक अजीब सी दुविधा में डाल दिया उसने सुधा से आज साफ साफ कह दिया है कि वो फैजान से ही शादी करेगी यानी मालविका सुधा की तेईस वर्षीय दुलारी बेटी हाल ही में एक डिग्री कॉलेज में इतिहास के अध्यापक के तौर पर उसकी नियुक्ति हुई है सुधा अपनी बेटी की इस सफलता से अभी पूरी तरह निश्चिंत भी नहीं हो पाई थी कि उसने फैजान से अपने प्यार की घोषणा कर दी थी और आज ये भी कह दिया कि वो उसी से शादी करेगी सुधा खुद प्रेम विवाह या जाति बाहर विवाह के खिलाफ नहीं है लेकिन धर्म से बाहर विवाह एक बार को वो स्वीकार कर भी ले लेकिन समाज उसे जीने नहीं देगा जिसका इशारा इस प्रेम संबंध के शुरू होने से ही मिलने लगा है उसने मीकू मीकू को समझाने और रोकने का बहुत प्रयास किया लेकिन ने माँ से सहमत होना तो दूर उल्टे उसे ही 25 साल पहले की उस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है जब वो खुद अपनी जाति के बाहर के लड़के से शादी के लिए अड़ गई थी मीकू के कॉलेज जाने के बाद घर में सन्नाटा सचा गया था सुधा के मन में भी आज वो ऑफिस नहीं गई बहाना बारिश का ही था बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ सुधा के अंदर से यादों का जो झरना फूटा तो वो उसको पूरी तरह भीगने लगी ऐसी ही तो बारिश थी जब उसके मन में रमेश के लिए रमेश गौतम के लिए पहली बार प्यार बन पा था बावजूद इसके कि उसके रूढ़ीवादी ठाकुर परिवार में यह एक विस्फोटक घटना थी लेकिन जब चट्टान में विस्फोट हो ही गया तो उसमें से प्यार का सोता कल कल करता हुआ बहने लगा। सुधा ने बीए करने के बाद टाइपिंग सीखने के लिए एक इंस्टीट्यूट में जाना शुरू किया था रमेश उसे वहीं मिला था सांली रंगत वाला लंबा और दुबला शरीर लेकिन काली गहरी आंखों में बस प्यार ही प्यार इस प्यार को सुधा ने जल्द ही भाप लिया था लेकिन घर से मिले संस्कारों के कारण उसे इस प्यार का एहसास करने में भी डर लगता था उस दिन की बारिश में जब उसने सुधा को घर छोड़ने का प्रस्ताव रखा तो इसी मनोभाव के कारण उसे मना तो नहीं कर सकी लेकिन घर आने के पहले ही स्कूटर से उतर गई और रमेश वापस चला गया सुधा को आज लग रहा है कि उस दिन की बारिश में पानी नहीं प्यार बरसा था उसमें दोनों बराबर बराबर भी गए थे अगले दिन सुधा इंस्टीट्यूट नहीं गई तो उधर रमेश परेशान रहा इधर सुधा का मन भी घर में नहीं लगा प्यार के मीठे एहसास के साथ साथ उसे उस अंजाम से भी डर लगता रहा दिन भर वो प्यार और डर दोनों कश्ती में पांव रखकर रह डगमगाती रही घबराती रही रात में उसने एक सपना देखा जिसमें वो रमेश के साथ एक ऐसी जगह पर बैठी है जहां उसके चारों ओर फूल ही फूल हैं, जो बारिश के रिमझिम में हिल डुलकर खुशियां मना रहे हैं फूलों से आती खुशबू पूरे माहौल को और भी खुशनुमा बना रही थी रमेश ने सुधा का हाथ अपने हाथ में थमा हुआ था फिर भी उसके मन में न कोई डर था न किसी के देख लेने की चिंता बल्कि मन इतना मुक्त और हल्का हो गया था जैसे पानी पर तैरता कोई पत्ता जब सुधा की आंख खुली तो थोड़ी देर आंखें बंद किए वो वैसी ही लेटी रही मानो ऐसा करने से उसका सपना लंबा हो जाएगा बिस्तर से उठने के बाद दो पर सवार उसके दोनों पैरों में से एक पैर डर की सा लगने लगा था उस दिन वो ज्यादा अच्छे से तैयार होकर खुद को कई बार आईने में देख इंस्टीट्यूट पहुंची रमेश हमेशा की तरह उसका इंतजार करता सा मिला था कैसी हो कल क्यों नहीं आई तबियत तो ठीक है ना तीन सवाल एक साथ उसके मुंह से निकल आया ठीक हो कल आने का मन नहीं किया थोड़ा जुकाम हो गया था सुधा ने शर्माते हुए जवाब दिया था और फिर थोड़ी देर दोनों के बीच चुप्पी बात करती रही इस चुप्पी ने रमेश से कह दिया था कि सुधा के मन में उसके लिए प्यार उगाया है आज जो सुधा यहां उपस्थित है वो एक नई सुधा है प्यार की कोमलता दोनों की आंखों में समान रूप से दिखाई दे रही थी सुधा समझ गई कि रमेश उसे पढ़ रहा है और उसके मन की बात जान गया है वो असहज होने लगी और चुप्पी से बाहर निकलकर उसने पूछा सर नहीं आए अभी तक नहीं आज थोड़ी देर से आएंगे उन्हें शायद जुकाम हो गया है रमेश ने कहा और दोनों हंसने लगे ऐसी हसी जो प्यार से सराबोर थी जो प्रेम करने वालों की आंखों और गालों पर चमक पैदा कर देती है, सुधा के चेहरे की भाईयों ने उसके चेहरे की चमक का राज जान लिया और उनकी आंखों में लाली बढ़ गई घर आकर माँ बाबू जी के सामने दोनों ने सुधा को खूब धमकाया घर खानदान की इज्जत का हवाला दिया और कुछ नहीं तो कम से कम ठाकुर खानदान की इज्जत रखने का ख्याल रखने को कहा गया वास्तव में सबको खास तौर पर छोटे सुबह शाखा में जाने लगा था तब से वो सुधा पर ज्यादा ही टीका टिप्पणी करने लगा था जबकि वो उसे दो साल छोटा था उसके बोलने पर सुधा को और भी गुस्सा आ रहा था लेकिन इस वक्त पूरा घर उसकी ही और था। हाथ पर तोड़ देने की धमकी देकर सुधा को इस बार छोड़ दिया गया उस दिन तो सुधा की आंखों और चेहरे की चमक गायब हो गई थी लेकिन दो दिन बाद जब वो रमेश से फिर मिली तो चमक वापस आ गई वास्तव में सुधा ने जल्द ही समझ लिया कि उसका परिवार घर की इज्जत का बोझ उस पर लादकर, रमेश के साथ शादी तो नहीं ही होने देगा उससे दोस्ती भी बर्दाश्त नहीं करेगा उसे अब एक कश्ती पूरी तरह छोड़नी ही थी रमेश पर विश्वास करके उसने अपने दोनों पैर प्यार की कश्ती पर जमा लिए और डर की कश्ती को वीरान छोड़ दिया अब डगमगाने का सवाल ही नहीं था घर में पहरे जब ज्यादा होने लगे तो एक दिन मौका देखकर वो इंस्टीट्यूट वाले बैग में अपने कुछ कपड़े और जरूरी सर्टिफिकेट रखकर घर से निकल गई जाते जाते घर पर एक पत्र भी छोड़ गई थी कि वो अपनी मर्जी से रमेश के साथ शादी करने जा रही है और घर वाले बेवजह कोई हंगामा खड़ा करें क्योंकि वो बालिग है उसे दिन सुधा और और रमेश ने शहर छोड़ दिया वे अपने एक दोस्त के घर गए और उसकी मदद से शादी कर ली आज इतने सालों बाद मीकू के कमरे में बैठी बारिश देखती सुधा सोच रही है की जिंदगी में बारिश का खास महत्व है उस दिन भी कितनी बारिश हुई थी पास की फैक्ट्री में काम मिल गया था यह खुशखबरी उसने सुधा को फूलों के खूबसूरत गुलदस्ते के साथ सुनाई जल्द ही उन्होंने अलग अपनी एक छोटी सी गृहस्ती बना ली रमेश हर तनख्वाह पर सुधा के लिए एक गुलदस्ता लेकर आता और उनकी ये गृहस्थी उसकी खुशबू से महकती रहती रमेश कभी कभी सुधा से मजाक में कहता तुम्हारा ठाकुर होना और मेरा दलित होना क्या हमारी इस प्यारी सी दुनिया में कांटो सा चुपता है नहीं फूलों सा गुदगुदाता है सुधा का जवाब होता सुधा के घर छोड़ने के कुछ दिनों तक जब उसके घर वालों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो दोनों को लगा था कि सुधा के पत्र का उसके घर वालों पर प्रभाव पड़ा है और उन्होंने इस स्थिति को स्वीकार कर लिया है लेकिन ऐसा नहीं था शांत सतह के नीचे पानी की उथल पुथल छिपी होती है तूफान आने के पहले हवा थम सी जाती है काश कि उस समय मैं इस बात को समझ पाती सुधा ने आ भरते हुए कुर्सी की पीठ पर अपना सिर टिका दिया और आंखें बंद कर ली फिर भी उसके सामने सब कुछ फिल्म साथ चलता रहा इसे रोकना अब उसके वश में नहीं था बाहर भी झमाझम जम बारिश हो रही थी भीतर भी ये सुधा को बाद में पता चला था कि सुधा के घर छोड़ने के बाद बदनामी के डर से घर वालों ने मुहल्ले में कह दिया था कि सुधा अपने चाचा के घर गई है लेकिन बात कितने दिनों तक छिपाई जा सकती थी पता चल ही गया घर में हंगामा मचा हुआ था दोनों भाई आपे से बाहर हो गए थे माँ और बाबूजी का कहीं मुंह न दिखा पाने का विलाप चलता रहा था छोटा भाई घर की इज्जत खोने से सबसे ज्यादा आहत था उसने पढ़ाई भी छोड़ दी और रमेश गौतम को इस हिमाकत के लिए सबक सिखाने की तैयारी में लग गया शाखा के दोस्त इस वक्त उस घर के सबसे बड़े हितैषी थे दो दो जवान भाइयों के रहते हुए बहन ने नाक कटा दी उसने घर की इज्जत का भी ख्याल नहीं रखा अरे ऐसे भाई किस काम के जो अपनी इज्जत खराब करने वाले घर की लड़की को बरगलाने वाले को सबक न सिखा सके पहली बार अपने घर आया था उसी शहर में जहां सुधा का भाई पहले से उसके इंतजार में था एक शाम जब अपने पुराने दिनों को याद करते हुए रमेश सुधा को स्कूटर पर बिठा टाइपिंग इंस्टीट्यूट के पास से गुजर रहा था आगे वाले सुलसान पार्क के पास एक कार वाले ने स्कूटर रुकवाई स्कूटर रुकते ही काली फिल्म चढ़ी गाड़ी के पिछले दरवाजे से एक युवक हाथ में कट्टा लेकर उतरा जो कि सुधा का छोटा भाई था सुधा के सामने ही उसने रमेश की कनपट्टी पर कट्टा तान कर ट्रिगर दबा दिया रमेश वहीं गिर पड़ा और उसका भाई कट्टा लहराते हुए सुधा को गाली देते हुए गाड़ी में बैठकर भाग गया रंडी हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिलाने वाली ले इश्क का मजा सुधा के होश उड़ गए कल कल बेहता जिंदगी का सोता सुता एक रमेश के घर वालों ने सुधा के भाई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई इसके लिए उन्हें काफी हजत करनी पड़ी पुलिस वालों ने सुधा को भी अपनी तरफ मिलाकर दलित परिवार को किनारे करने की पूरी कोशिश की लेकिन मुकदमे के चश्मदीद गवाह के रूप में सुधा ने भाई के खिलाफ बयान दिया उसे बीस साल की सजा सुनाई गई सुधा ने आंखें खोल दी उसकी आंखों से भी धाराएं फूट पड़ी थी आसमान उसका साथ दे रहा था दोनों रो रहे थे आसमान को भी रोता देख सुधा वापस अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगी जिसे पटरी पर लाने के लिए उसे कितनी मुसीबतें उठानी पड़ी मीको नहीं उसे बचा लिया वरना वो भी अपने को खत्म ही कर लेती जिस समय रमेश की हत्या हुई उस समय मीकू गर्भ में तीन महीने की थी इस दुखद स्थिति में सुधा की ममेरी बहन नमिता ने उसका बहुत साथ दिया सुधा जब भी अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचती तो ये निर्णय जरूर लेती कि वो अपने बच्चे की परवरिश अपने तरीके से अपने घर में रमेश की यादों के साथ मिलकर करेगी ताकि उसका बच्चा अपने पिता को अच्छे से जान सके नौकरी के लिए वो तैयारी तो पहले से ही कर रही थी रमेश के साथ ही उसने भी कई फॉर्म पहले ही भर रखे थे कुछ की परीक्षा भी दी थी अब वो इस काम में और भी गंभीरता से लग गई हालांकि उसके लिए लिए बहुत मुश्किल था। रमेश के के घरवालों चूंकि सुधा की गवाही महत्वपूर्ण थी इसलिए वे उसकी देखभाल तो करते थे पर वे हमेशा उसके लिए अजनबी ही बने रहे उनके मन में यह भी था कि उनका रमेश इस लड़की के चक्कर में ही मारा गया सुधा को उसी समय इसका गहरा एहसास हुआ की लड़कियों का कोई घर नहीं होता वो अपने ममेरी बहन नमिता के यहाँ तैयारी करती रही और कभी कभार ससुराल वालों से भी आर्थिक मदद लेती रही जब तक कि उसकी विश्वविद्यालय में क्लर्क की नौकरी नहीं लग गई मीको के आने और नौकरी मिल जाने से रमेश की बहुत कम समय की लेकिन गहरी यादों के सहारे जीवन फिर से कल कल छल छल बहने लगा लेकिन जब भी उसे एहसास होता की उसका जीवन प्यार से सराबोर हो सकता था तो वो घायल शेरनी की तरह छटपटाने लगती जैसे अभी वो छटपटा रही है बेबसी में उसकी आंखें फिर से भीगने लगी है काश रमेश होता तो इस स्थिति को संभालने में कितनी आसानी होती सुधा के मन का सोनापन गहरा हो गया वो अकेली पड़ गई है समझ में नहीं आ रहा है कि मीकू को कैसे समझाए कि वो कितने खतरनाक रास्ते पर चल रही है सुधा और रमेश के मामले में तो ये बाधा अलग जातियों की ही थी लेकिन मीकू के मामले में तो ये दो धर्मों का मामला है फैजान से वो खुद भी कई बार मिल चुकी है वो हर लिहाज से मीकू के लिए अच्छा लड़का है सिर्फ उसका अलग धर्म होना ही उसकी एक कमी है ऊपर से संघी संगठन इस वक्त न सिर्फ ज्यादा उतराए हुए है बल्कि उन्होंने हिंदू मुसलमान के बीच के प्यार को ही देश का सबसे खतरनाक मुद्दा बना लिया है वे मीकू और फैजान की जिंदगी भी खराब कर देंगे कहीं मीकू का अंजाम भी। ये सोचकर सुधा कांप गई। सुधा ने मीकू को इसके लिए भी आगाह किया, समझाया मीकू ने माँ तुमने खुद प्यार किया उसके लिए समाज के बेकार से नियम को तोड़ा है तुम तो मेरी बात समझ सकती हो फिर तुम ही मुझे रोकोगी तो मैं बाहर वालों से कैसे लड़ूंगी वो सब मैं समझती हूँ बिट्टू लेकिन मैं इसके अंजाम से माँ जरूरी नहीं कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो और ये अच्छा ही है कि मेरा कोई भाई नहीं है जिसकी इज्जत का ठीकरा मेरे सिर पर रखा हो मीकू की बात सुनकर सुधा को थोड़ी हंसी आई वो मुस्कुराने लगी मीकू भी हंसने लगी लेकिन ये हंसी केवल बाहरी थी अंदर सुधा डरी हुई थी मीखू जानती है कि मां उसके फैसले के खिलाफ नहीं है लेकिन उसके अंजाम से डरी हुई है माहौल को देखते हुए डर तो मीकू के मन में भी है लेकिन वो फैजान के साथ मिलकर शादी की तैयारी के साथ इन लम्पटो से निपटने की तैयारी भी कर रही है ये शायद दो पीढ़ियों का अंतर है यह अजीब है लेकिन 25 साल पहले तुधा के लिए अपनी मर्जी की शादी मूलतः घर से बगावत थी लेकिन मीकू की शादी आज समाज के ठेकेदारों से बगावत थी वैसे सदियों पहले से प्यार का मतलब समाज के खिलाफ छेड़ा गया युद्ध ही था पहले ये युद्ध उसने लड़ा अब उसकी बेटी लड़ रही है सुधा यह सोचकर मुस्कुराने लगी बाहर बारिश थोड़ी देर कुछ धीमी होने के बाद फिर से तेज हो गई सुधा को चाय की तलब होने लगी भारी मन से वो कुर्सी से उठी चाय बनाकर वो वापस कुर्सी पर आकर बैठ गई मन हल्का करने के लिए उसने नमिता को फोन मिलाया तब ते सूरज के डूबने के साथ ही आसमान में खुशी छा गई थी जहां जहा बादल के पतले पत्ते टुकड़े रंग बिरंगे कपड़े पहनकर चहलकदमी करने लगे थे चिड़ियों का झुंड चह करता हुआ आसमान के एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ लगा रहा था चिड़ियों का ये झुंड शोरगुर के साथ साथ बेहद खूबसूरत ढंग से घुल तरह तरह की आकृतियों में बदल रहा है छत पर लेटे सुरेश को ये सब बेहद सुहावना और सुखद लग रहा है सालों बाद वो ऐसे खूबसूरत आसमान का नजारा कर रहा है वरना जेल में खुला आसमान वो भी शाम को सोचा भी नहीं जा सकता शाम होते ही सबको बैरकों में ठूस दिया जाता है फिर वहाँ बदरंग होती छतों और दीवारों के अलावा कुछ भी नहीं देखा जा सकता सूरज की नजर ये सोचते हुए चिड़ियों की उस पर टिकी जिसमे कोई भी एक चिड़िया चह करती हुई अचानक दिशा बदल देती और बाकी सभी चिड़िया उसके पीछे चल पड़ती फिर कोई दूसरी चिड़िया भी ऐसा करती और सब उसके पीछे हो जाती चिड़ियों के नई उम्र के लड़के ऐसे ही तो होते हैं जिधर भी हाक लिया जाए आदे उसी और चल पड़ते हैं वो भी ऐसा ही था अगर ऐसा न होता तो वो इतना बड़ा और बेतुका अपराध ना कर बैठता वो यादों की काई पर फिसलने लगा बचपन में उसकी सुधा से कितनी अच्छी दोस्ती थी लेकिन बड़े होने के साथ साथ ये खत्म होने लगी सुरेश पुरुष और सुधा स्त्री में बदलने लगी सुधा घर की इज्जत बन गई और सुरेश का रखवाला। सुधा की नजर भी इधर उधर जाने से घर की इज्जत पर खतरा मंडराने लगता था जबकि हम दोनों भाई तो इन सब के लिए आजाद थे सुरेश मन ही मन इज्जत इतनी महत्वपूर्ण चीज थी कि मेरी पढ़ाई और नौकरी की चिंता से भी बड़ी हो गई लगने लगा कि यही सबसे महत्वपूर्ण काम है और जब सुधा के दलित लड़के से प्रेम संबंध की बात पता चली, तो लगा कि किसी ने मेरे अस्तित्व तो को ही चुनौती दे दी है और वह भी उनके हो ना हो ये मेरी उस समय बनी विचारधारा का ही असर था जिसने मुझे कातिल बना दिया वर्धा सुधा की और मेरी भी जिंदगी आज कितनी अच्छी हो सकती थी सुरेश अपने अतीत और उसके विश्लेषण में बहता जा रहा था उसकी आंख आसमान पर लगी थी लेकिन देख अपने अंदर रहा था उसे याद आया कि रमेश को मारने के बाद उसके दोस्तों ने उसे कितनी बधाइया दी थी जिसमें गुरुजी भी शामिल थे उन्होंने लोगों से कहा था सुरेश ही है असली भाई जिसने घर की इज्जत खराब करने वाले से बदला लिया लेकिन जब सुरेश जेल गया इनमें से कोई भी दिखाई नहीं दिया तब तो वहाँ मिलने आने में भी इज्जत जाती थी। सुरेश मुस्करा उठा। इज्जत। इसी समय आसमान में तिकोन की आकृति बनाए सफेद बगलों का एक झुंड निकला। एकदम शांत। उन्होंने सुरेश का ध्यान अपनी ओर खींचा और उसने सोचा अब मेरी स्थिति ऐसी ही तो हो गई है कोई सुख नहीं दुख नहीं सफेद रंग सी खाली जिंदगी जो बीस साल मैंने जेल में काटा उसी समय मुझे अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करना था अपना घर परिवार बसाना था और जीवन को भरपूर जीना था लेकिन जीवन के महत्वपूर्ण सालों में मैं जेल में रहा सिर्फ झूठी इज्जत की खातिर सुरेश इस कल्पना में डूबने लगा कि अगर यह सब ना हुआ होता तो तो क्या होता सुधा और रमेश आज साथ होते उनके मन्ने मुन्ने बच्चों से उनके साथ साथ मेरा घर भी भरा रहता मेरी भी शादी हो गई होती और बच्चे होते हमारे घर की दूसरी पीढ़ी अपनी पढ़ाई नौकरी और शादी की चिंता में व्यस्त होती और आज पूरा घर खिलखिला रहा होता सुरेश को बेचैनी होने लगी काश मैं सब कुछ पलट पाता तो उस क्षण को पलट देता जिस क्षण मैंने रमेश को मारा नहीं नहीं उसके भी पहले उस क्षण को जब सुधा से मेरी दूरी बनने लगी नहीं उस क्षण को जब मेरी शाखा वालों से दोस्ती हुई नहीं उस क्षण जब जब मैं पैदा हुआ मैं क्यों पैदा हुआ सुरेश ने दोनों हाथ से अपना सर पकड़ लिया और उठ बैठा उसने पास रखी बोतल से पानी पिया और खड़ा होकर टहलने लगा उसे अक्सर ऐसी बेचैनी होने लगती है उसे सुधा से मिलने का मन करता है पर किस मुंह से सुधा ने तो मायके वालों से अपना रिश्ता ही तोड़ दिया है केवल ममेरी बहन नमिता से ही रिश्ता है नमिता भी इस घर से रिश्ता नहीं रखती है इसी बेचैनी में कुछ दिन पहले ही सुरेश ने नमिता का नंबर मांगा और उससे बातचीत की उसका तो नाम सुनते ही नमिता भड़क गई थी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की दीदी दीदी मैं सुधा के बारे में जानना चाहता हूँ सुरेश ने डरते हुए धीरे से पूछा तुम जैसा चाहते थे उससे बेहतर है उसकी जिंदगी नमिता ने कड़वाहट में भर कर थूका था उसके मुंह पर लेकिन सुरेश तो इन सबके लिए तैयार था मुझे उस घटना का बहुत पछतावा है रमेश ने धीरे से कहा उससे उसका पति वापस तो नहीं तो मुझसे गलती हुई थी उसके बदले में मैं सुधा के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ वो जो भी सजा मुझे देना चाहे बस एक बार मुझे उससे मिलवा दो उसकी आवाज कातर हो गई और उधर नमिता ने फोन काट दिया कुछ कुछ दिन पर उसने दो बार फोन किया लेकिन उसकी आवाज सुनते ही नमिता उसे भला बुरा फोन काटती थी बड़े भाई से कह सुनकर उसके माध्यम से नमिता से बात की नमिता केवल उसकी बात सुनने के लिए तैयार हुई मिलने या मिलाने के लिए नहीं कुछ दिन की बात के बाद जब नमिता उसके व्यवहार के प्रति थोड़ी आश्वस्त हुई तो वो उससे मिलने के लिए भी तैयार हो गयी और सुरेश से मिलने के बाद केवल एक बार सुधा से मिलाने के लिए भी तैयार हो गई केवल माफी मांगने के लिए नमिता के फोन की घंटी बजी देखा तो सुधा का था दोनों ने मीकू के बारे में चिंता से भरी हुई ढेर सारी बातें की रास्ता दोनों को नहीं दिख रहा था सुधा चाहती थी कि एक बार नमिता भी मीकू को समझाए नमिता ने एक प्रयास करने की हामी भरी सारी बातचीत खत्म होने पर फोन रखने के तुरंत पहले नमिता ने कुछ डरते और झकते हुए सुधा से कहा क्या तू कल ऑफिस से सीधे मेरे घर पर आ सकती है हाँ हाँ कुछ खास बात है हाँ ऐसा ही है पहले न बुझा साफ साफ बता सुधा ने जिद की तू तो घर पर आ तभी बताऊंगी अगले दिन सुधा ऑफिस से सीधे नमिता के घर पहुंची दरवाजा नमिता ने ही खोला सुधा कमरे में जैसे ही दाखिल हुई एक पहचाना हुआ सा चेहरा सोफे पर बैठा दिखाई दिया सुधा के कमरे में घुसते ही वो उठ खड़ा हुआ और उसकी ओर देखने लगा सुधा की नजर भी उस पर टिक गई पतला दुबला शरीर बालों में सफेदी जो असमें थी और चेहरा खुद उससे मिलता जुलता सुधा अवाक रह सुरेश, यहां। गई सुरेश तुम यहाँ सुधा की भ्रुकटे तन गयी सुरेश झट उसके पैरों पर झुका वो वो पीछे हट गई और नमिता के ऊपर चिल्ला पड़ी ये आदमी यहाँ क्यों आया है नमिता जल्दी से उसके पास आ गई और उसके कंधे पकड़कर बोली सुधा प्लीज मुझ पर विश्वास करना जी केवल तुमसे माफी मांगना चाहता है अभी कुछ बर्बाद करना बचा है क्या सॉरी नमिता मैं नहीं जानती थी कि तुम ऐसा करोगी अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं यहाँ यहा कभी नहीं आती मैं इस आदमी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती सुधा तेज कदम से बाहर निकल गई नमिता ने उसे रोका नहीं सुरेश भी खड़ा रहा फिर झुका झुकाकर बैठ गया और थोड़ी ही देर बाद हिचक हिचक कर रोने लगा अगले दिन नमिता ही सुधा के घर पहुंच गई उससे माफी मांगने के लिए काफी बातचीत के बाद नमिता ने थोड़ी सी बात सुरेश के बारे में भी की सुधा उस वक्त सुरेश केवल 20 साल का था उसे कोई भी प्रभावित कर सकता था उसने खुद बताया कि उस वक्त वो शाखा के प्रभाव में आ गया था उसे लगता था कि समाज को ठीक करने का यही तरीका है अपनी जाति धर्म को बचाने का मतलब ही देश को बचाना है नमिता अगर तुम्हें अचानक उससे हमदर्दी हो गई है तो तू तो उससे बढ़ा। लेकिन उसने मेरी आंख के सामने रमेश की हत्या की है सुधा नमिता की बात बीच में ही काट कर उस पर लगभग बरस पड़ी और बोलते हुए उसका गला रुद गया आंख से आंसू बहने लगे बातचीत यही खत्म हो गई थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद नमिता उठकर अपने घर चली गई लेकिन एक डेढ़ महीने के प्रयास के बाद नमिता ने सुधा को सुरेश से एक बार मिलने के लिए तैयार कर लिया नमिता के घर जब वे दोनों मिले तो सुधा पूरे समय कठोर चेहरा बनाए चुप बैठी रही सुरेश बोलता रहा और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे मानो अपनी गलती की धुलाई वो इन आंसुओं से ही कर लेना चाहता हूँ मुझसे गलती हुई थी मैं उस समय बेवकूफ लड़का था और कुछ लोगों के हाथों में खेल रहा था उनके विचार मेरे अंदर खून के बहाव को तेज कर देते थे, लेकिन मेरे दिमाग मेरी गलती यही थी सुधा का चेहरा अभी कठोर ही बना हुआ था सुरेश थोड़ी देर चुप होकर उसे कातर नजरों से देखता रहा फिर बोल पड़ा सुधा अगर तुम मुझे माफ कर दो तो मेरा मेरा जीवन थोड़ा थोड़ा आसान हो जाएगा वो फपक कर रो पड़ा थोड़ी देर तक कमरे में उसके रोने की आवाज रही। सुधा का चेहरा वैसा ही कठोर बना रहा वो एक टक बाहर देखती रही मानो वो वहाँ थी ही नहीं इतने में नमिता चाय लेकर आई किसी तरह सबने इस तनाव भरे माहौल में चाय पी पीने के बाद सुधा अचानक सुरेश की ओर मुखातेब होकर बोली सुरेश मेरी बेटी एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती है और मैं उसकी शादी धूमधाम से करने जा रही हूँ नमिता यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गई सुधा ने यह निर्णय कब लिया वो तो इस रिश्ते को लेकर कितनी परेशान थी और मीकू को इस रिश्ते को खत्म करने के लिए समझाती रहती थी फिर आज उसने ये निर्णय कैसे ले लिया मुझे पता है नमिता दीदी ने बताया था सुरेश ने भावुक होकर जवाब दिया उसे खुशी हो रही थी कि सुधा पहली बार उससे कुछ बोली थी तो जाकर बता दो अपने संगी दोस्तों से कि रोक सके तो रोक ले मैं उन दोनों की शादी करके रहूंगी अंदर अंदर ही सुधा भी सुधा इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ मुझ पर विश्वास करो मैं उनके खिलाफ लड़ूंगा सुरेश ने निय होकर कहा उसे समझ में नहीं आ रहा था की कैसे वो सुधा को विश्वास दिलाएगी अब वो इस इज्जत के से बाहर आ चुका है इज्जत प्यार और शादी विवाह के ठेकेदारों से अब उसका कोई लेना देना नहीं है वो ये सोच ही रहा था कि सुधा ने उसकी ओर देखकर कर तीखे बन से कहा मुझे तुम्हारे साथ की कोई जरूरत नहीं है मैं जानता हूँ लेकिन मुझे अपने पापों को धोने और नया इंसान बनने के लिए तुम्हारी जरूरत है मुझे भी अपने साथ इस नेक काम में शामिल कर लो तो मेरे पाप धुल जाएंगे इसमें मेरा स्वार्थ भी है सुधा मैं तुम्हें ही नहीं पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि मैं सुधर गया हूं मेरी घर वापसी हो गई है सुरेश बोलते हुए सुधा के पास चला आया और उसके पैरों के पास बैठ गया सुधा ने आश्चर्य से उसे देखा सुरेश की आंखों में कातरता थी विनम्रता थी साथ ही दृढ़ता भी चिड़ियों का झुंड चह चह करता हुआ आसमान में गुजरा एक चिड़िया ने झुंड से निकलकर नई राह बना ली बाकी चिड़ियां भी उसके पीछे हो ली। तो श्रोताओं सहकारियों पर अभी आप सुन रहे थे सीमा आजाद की कहानी घर वापसी यह कहानी साहित्यिक पत्रिका बया में कुछ सालों पहले छप चुकी है और इसे हमने सीमा आजाद की फेसबुक वॉल से संभार दिया है आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर सहकार रेडियो के कार्यक्रम रोजाना पाने के लिए 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें अगर आप हमसे फेसबुक पर जोड़ना चाहते हैं तो हमारा पेज लाइक करें और अगर आप हमसे यूट्यूब पर जोड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें